मदभागवत महापुराण दसम स्कंध जरासंध से युद्ध और द्वारिका फुरी का निर्माण बध्यमाना पास वारुण मानुषेह वारास गोविंद स्त कार्य चिकित्सया जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्यों के फंदे से बांध रहे थे भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा, तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे बलराम जी को रोक दिया स मुक्तो लोकनाथाभ्यामसमत तपसे कृत संकल्प भी बड़े बड़े सूरवीर वाक्य पवित्र रपि कर्म बंध प्राप्त पराभवः बड़े बड़े सूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन यदवंशियों में क्या रखा है वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतला तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। उपेक्षितो भगवता मगधान दुर्मनाज परीक्षित उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया मुकुंदो मुकुंदोप्यक्षणवान कुमय त्रिदशित परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बाका न हुआ और उन्होंने जरासंध संध की तेईस अक्ष सेना पर जो समुद्र के समान थी सहज ही विजय प्राप्त कर ली उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे माथुरूप संगम्य विद्वरे मुद्रता उपगीय मान सूत मागध जरा जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए सूत मागध और वंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे शंख दुंद भयो ने दुर्भेरी तुर्या कस वीणा वेणु मृदंगाले प्रभो जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहां शंख नगारे धेरी तुरही वीणा बासुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे सिक्त मार्गाम भ्रष्ट जना पता निर्घुष्ट ब्रह्म घोषे मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था चारों ओर हसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब ओर आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे माल्य दध्य जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार दही अक्षत और जव आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी सर्व आहृत प्रभो भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्र के पास भेज दिया एवं सप्तल मागधो राजा कृष्ण पाली परीक्षित इस प्रकार सत्रह बार तेईस तेईस अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यद वंशियों से युद्ध किया अक्षिण सर्व विष्ण कृष्ण किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट जाता अष्टादम असंग्रामे नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रेषितवन प्रत्यार संग्राम छिने ही वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर काल दिखाई पड़ा रुरोध मथुरा मेत्येक्षकोटि निलोके चापति युद्ध में यवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था उसने जब यह सुना कि यदवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं तब तीन करोड़ व्लेक्षों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया तम दृष्टवा चिंत कृष्ण शंकर अहो यदो नाम काल यवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल ये दो दो विपत्तियाँ एक साथ ही मलरा रही हैं है यवनोंरुद्धे स्मान महाबल मागदोप परशो वागमेश आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा आवजोर्युद्ध तोरस्य यद्या घंता यथवा बंधुन बधेवा यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरा संध भी आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा क्योंकि वह बहुत बलवान है तस्माद्य विधा श्यामो दुर्गम दीपद दुर्गम तत्र ज्ञाती समाधा यावन घातया इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे इत सम भगवान दुर्गम द्वादश योजनम अंत समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुतर बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई अड़तालीस कोष की थी दृश्य तेत्र विज्ञानम शिल्प न पुणम रथा चतरवी थी यथावास्तु विनिर्मितम उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान वास्तुविज्ञान और का की निपुणता प्रकट होती थी उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था सुरद्रुम लतो लन विचित्रोपवना देवे पृग्भ फाटिका लगोपुरई हम वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाती रहती थी सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे स्फटिक मड़ी की अटारिया और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे महामरक स्थल अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी वास्तुस्पतिम चातुर्वण जनाते इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी वसुदेव जी बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे सुधर्मा पारिजातम च महेंद्र प्राणोधरे यो मर्त्यो मर्त्य धर्म्य थे परीक्षित उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधरमा सभा को भेज दिया वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त लोक के धर्म नहीं छू पाते थे श्यामय करणान वरुणो हयात शुक्ला मनोजवान अष्टो निधि पति कोशान लोकपालो निजो दयान वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी धनपति कुमे जी ने अपनी आठों निधिया भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतिया भगवान के पास भेज दी यद यद भगवता दत्तम आधिपत्यम स सिद्ध में गते गिप परिचित सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तिया और सिद्धिया दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धिया उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी तत्र प्रभावेण नित्वा सर्वजनम भरी कृष्ण प्रजापाल समन भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुँचा दिया शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए इति ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याम संहितायां दशम स्कंधे उत्तराधे दुर्ग निवेशनम नाब